हावार्थ हे अग्नि लोग तुझसे सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए तेरी स्तुति करते हैं अतः तू उन्हें सामर्थ्य प्रदान करके उनके शत्रुओं को नष्ट कर ताकि तेरे उपासकों के शत्रु उपासकों को नष्ट कर सकें भावार्थ हे अग्नि जिस प्रकार एक बोझ धोने वाला बोझ से तंग आकर उसे दूर फेंक देता है उसी प्रकार तू भी हम से तंग आकर हमें दूर न फेंक दे बल्कि तू हमारी हर प्रकार से मदद करके हमें शत्रुओं का धन दिला ताकि उस धन से हम गाय एवं भूमि आदि प्राप्त कर सकें इस प्रकार हमारी हर प्रकार से उन्नत कर भावार्थ इस अग्नि की संताप देने वाली शक्ति शत्रुओं को ही भयभीत करती है अपने मित्र को नहीं इसके विपरीत जिस नम्रतापूर्वक उपासना करने वाले तथा दोषरहित यज्ञ करने वाले के कार्यों की यह अग्नि बढाई करता है उसकी सेना की शक्ति को बढ़ाकर अग्नि उसकी हर प तथा अब भी इस बात को अच्छी प्रकार जानते हैं कि तू ही एकमात्र सब सुखों को प्रदान करने वाला है, तेरे सिवा अन्य कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है, इसलिए हम तुझसे सुख की इच्छा करते हैं, तू हमारी विनती पर ध्यान देकर हमारे पक्ष में आमिल तथा हमारी उन्नति कर खटसप्ततम सुकतम भावार्थ श्रेष्ठ बुद्धिवाले एवं बल से सब पर शासन करने वाले मरुतों की मदद से युक्त इंद्र ने अपने उपासकों की प्रार्थना पर शत्रुओं का नाश किया भावार्थ मरुतों अर्थात् वायु की मदद से इंद्र अर्थात् विद्युत ने वित्र बादलों को मारकर अंतरिक्षरूपी समुद्र में भरे हुए जलों को धरती पर बहने के लिए म हम अपनी मीठी प्रार्थनाओं से सरल सुवाह वाले वजस्वी तथा महान इंद्र को सोम पान करने के लिए बुलाते हैं, भावार्थ हे वज्जधारी इंद्र, मरुतों की सहायता प्राप्त करने वाले तेरे लिए ही यह सोम रस्त मिचोड़कर रखा गया है। अतः सुख की वृश्ट करने वाला तथा सैकड़ों सुखकारियों को करने वाला तू हमारे पास आकर सोम पी भावार्थ हे मर्त्वों के मित्र इंद्र यज्ञों में अपनी शक्ति को प्रकट करके तू इन सोम रसों को ग्रहण कर तथा हर्ष को प्राप्त हो ハワーッジャブ・インド・ラ・アクシャ・ソーコー・マーターヘイトブ・サブ・ローク・エス・インド・ケ・バルコー・バーハテヘイト・タタ・ウスケ・レイ・ストティア・ होते ह ヘイト・サブ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・ंタ・タ・ न タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・ंタ・タ・ र タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・ोタ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ प्रवत की नाभ में अरे बढ़े होते हैं फिर उनको मारने के लिए वह बलशाली हुआ, शत्रुओं को नष्ट करके यह इंद्र सोम पीकर प्रसन्न होता है। भावार्थ इंद्र ने धरती पर ज्ञानियों को संपन्न करने के लिए निराधार होने पर भी टिके हुए अंतरिक्ष में पड़े हुए बादलों को प्रेरित करके जल दर्शाया तथा उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न किया। भावार्थ इंद तथा अन्य प्रजाओं को अन्नादि से संपन्न करता है। भावार्थ, इंद्र एक श्रेष्ठ संगठन करता है, इसलिए सबसे यथायोग्य व्यवहार करता है। इसी इंद्र से प्रेरित होकर विष्णु भी शत्रुओं का संहार करता है। भावार्थ, हे इंद्र, तेरा धनुष बहुत बार फेंकने वाला, अच्छी प्रकार बनाया हुआ तथा अत्यंत सुखकारी ह どा न े वाली हैं。 अष्ट सप्त तितम सुप्तम भावार्थ इंद्र के निमित्त पुरोडाश दिया जाता है वह भी इंद्र से ही प्राप्त होता है राजा प्रजा को धन संपन्न करे तभी उसे ज्यादा कर प्राप्त होगा भावार्थ इंद्र दही शाक दाल आदि व्यंजन पशु एवं स्वर्ण आदि धन प्रदान करता है भावार्थ इंद्र भोजन ही नही कण आदि में धारण करने योग्य आभूषण भी देता है। शरीर को यथाशक्ति आभूषण से सजाना चाहिए, पर आभूषण के बोझ से शरीर को पीडित एवं घर को निर्धन नहीं बनाना चाहिए। भावार्थ इंद्र ही सबके वृद्धि करता है, उससे भिन्न वृद्धि कोई नहीं। उसी तरह इंद्र स्वतः महान है, उसे कोई धनादि नहीं देता, वही सबको देता है, वही इस तोताओं का एकमात्र सहारा है। वीर लोग अपनी शक्ति से ऐश्वर्या कमाते तथा लोगों में बाँटते हैं, वे दूसरों से दान नहीं मानते। भावार्थ इंद्र अपने चारों द्वारा शत्रुओं का संपूर्ण वृतांत सुनता तथा � कोई शत्रु वीर को नीचा नहीं दिखा सकता, शस्त्र से काट नहीं सकता, ना पराजित कर सकता है। भावार्थ दुष्ट लोग इंद्र पर कुपित होते हैं, वे उसकी निंदा तथा हानि के लिए तकपर होते हैं, परन्तु वह अपने दंड से उनके क्रोध एवं निंदा को शांत कर देता है। वीर लोग शत्र को बढ़ने नहीं देते, निंदा करने योग्य होने से पहले ही उसे दबा देते हैं। भावार्थ इंद्र का पेट सोम रस आदि से भरा रहत あたちは、このように、私たちの支援を受け継いでいることを知っている。 भावार्थ मन की इच्छाएं अनेक हैं वे इंद्र के पास ही पूरी हो सकती हैं अतः यवाद की इच्छा करने वाले इंद्र को चाहते हैं आत्मा उसी को जाते हैं भावार्थ कृषक प्रजा हाथ में दांत्र दरांती हँसिया लेती है तथा इंद्र से प्रभुत अन्न की कामना करती है कृषि स्वयं करनी चाहिए तभी अन्न से ग्रह भर सकता ह� को निरोग अज्यानी को ग्यानी तथा और विद्वान को विद्वान बनाता है वह स्वयन भी अपने ग्यान के कारण ग्यानी एवन मंत्र द्रिष्टा है भावार्थ यह सोम शरीर को छींड करने वाले रोग रूप शत्रुओं का नाश करता है तथा एक कवच की भांति शरीर का संरक्षण करता है इन लोगों में जो भी रोग कारक की डाड़ों हैं यह सोम रस उसका नाश करता है भावार्थ इस सोम देव की कृपा से धन प्राप्त करने की कामना करने वाले दाता के पास जाकर इच्छा अनुसार ध और आय भी दीर्घ होती है। भावार्थ सोमरस का पान करने से हड्डें को सुख मिलता है, उसका पान करने से उन्मत्तता उत्पन्न नहीं होती, अपितु शरीर में पहले से जो उन्मत्तता होती है, वह नष्ट होकर उसके स्थान पर उत्साह उत्पन्न होता है, इसके पान से वात आदि रोग भी नष्ट होते हैं। इस मंत्र से स्पष्ट है भावार्थ हे सोमरस हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को कंपित मत कर हमें भयभीत भी मत कर और अपने तेज से हमारे शरीर को हानि भी मत पहुंचा बल्कि हमारे शरीर में जो रोग की टाडू आदि हिंसक शत्रु हो उन्हें दूर कर अशीत तम्बुक्तम भावार्थ इंद्र के सिवा प्रजाओं का सुखदाता अन्य कोई नहीं ईश्वर बिना अन्य इंद्र अन्न प्राप्त के लिए संग्राम आदि में रक्षा करता है, राजा शत्रुओं की हिंसा कर, शत्रु को पराजित कर, प्रजा को सुखी करे, भावार्थ इंद्र यज्ञ करने वालों की रक्षा करता, तथा उसे बहुत दान देता है, राजा परिश्रमी प्रजा की रक्षा करे, भावार्थ इंद्र पिछड़े सैनिकों के रथों की रक्षा की व्यवस्था करता सहायता देकर उन्हें आगे बढ़ाएँ भावार्थ इंद्र कभी मौन नहीं बैठता वह स्तोताओं के रथ को आगे बढ़ाता है तथा शक्तिवर्धक अन्न प्राप्त करता है जिसके पास अन्न है वहीं अन्न का प्रयोग कर सकते हैं वीरजन भोजन से उत्साहित होकर लड़ते हैं तथा विजय के अनंतर बहुत अधिक धन प्राप्त करते है भावार्थ इंद्र के लिए कोई कार्य दुष्कर नहीं है वह रथ की रक्षा करता तथा सर्वसेश्वर विजेता बनाता है वीर सेनापति ही सेना की रक्षा तथा राष्ट्र को विजेता करने में समर्थ हैं। भावार्थ इंद्र इच्छाओं की पूर्ति करता है, अतः कवि उसकी स्तुति करते जाते हैं। आतिथ्य में भोजन के साथ मर्दभाषा भी जरूर होनी चाहिए। भावार्थ विजय हमारी हो, अर्थात् विजय भी हमें प्राप्त हो। शत्रु निंदनीय हैं, उन्हें धन न मिले, बल्कि वे यहा� よいしょ。